गुरु तो मैंने बताया लेकिन तो ना करके यदि प्रकारण का प्रकार कर दिया जाए प्रकारण क्या कर दिया जाए गुण ना करके मतलब है ना परिमाण से से गुण और आकार से समान गुण और आकार में अंतर रहता है ना जैसे देखना गो है ना उसका आकार क्या है शासन तो. और गुण क्या है शुक्रत्वत्व तो? तो, कृष्णत्व तो, ये गुण हो गए न जैसे घट है उसका आकार क्या होगा कमरीवादी मत तो वही घटक तो है घटक तो क्या है कमीवादी मत तो ये आकार हो गया और शुगल तो किस्मत वाली तो क्या हो गए गुण हो गए ना जैसे गृह हो तो उनका भी एक कोई एक रंग है ना वही उनका गुण हो जाएगा ये ज्यादा अच्छा रहता है ठीक है ये ज्यादा अच्छा रहता है अभी तो ये क्या अपना उदाहरण यहाँ पर घटका है रत्न का है रत्न का भी गुण गुण मतलब कोई वर्ण से ले लेना है ना तो और, और और भी गुण हो सकते हैं जैसे कि कोई क्या है कि ताप संकट भी गुण हो सकता है किसी रत्न का है ना हो सकता है ना जो भी गुण हो उसके और एक क्या है उसमें ब्रिही वृहि के गुण रक्तत्व तो किस्मत तो या और भी जो आयुर्वेद में गुण कहे गए हैं उनके स्वास्थ्य तो करत तो आरोग्य करत दुर्भी गुण ले लेना और आकार अब समझ गए आत्मा की जगह जब लाते हैं ना तो परिमाण क्या है उनका अणु और गुण क्या है उनका ज्ञान ज्ञान गुण भी है ना उनमें और आकार क्या होगा ज्ञान तो। आकार क्या होगा समझने की चेष्टा करो आत्मा कैसा है ज्ञान स्वरूप है, तो है ना तो ज्ञान स्वरूप है ना तो स्वरूप स्वरूप में कौन सा धर्म रहेगा ज्ञान कौन सा धर्म रहेगा तो ये ज्ञानत्व आकार हो गया ये ज्ञान क्या होगा और ज्ञान तो आकार का आश्रय कौन हुआ ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप भाई ज्ञान है तो ज्ञान तो अवश्य रहेगा उसमें ज्ञान तो प्रकार प्रकार हाँ एक मिनट आकार में बोल रहा हूँ आखिर उसका प्रकार मतलब गुण तो है सुन लो मिले आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो उसमें क्या रहेगा ज्ञान ज्ञान स्वरूप भी तो ज्ञानक ज्ञानत तो ये स्वरूप का धर्म है ज्ञानत्व तो ये यदि ज्ञानतव नहीं रहे तब तो उसको ज्ञान नहीं कह सकते हैं ज्ञानत्व के कितना ज्ञान कह सकते हैं mm -hmm. तो ज्ञानत्व तो आकार की समानता है सभी आत्माएं ज्ञान गुण का, मतलब का आश्रय भी है ज्ञान रूप आत्मा mm -hmm. ज्ञान रूप आत्मा क्या है ज्ञान गुण का mm -hmm. तो ज्ञान रूप और ज्ञान गुण में अंतर समझते है न और जो अभी जो बोला न हमने क्या की उसका जो ये आकार क्या बोला हमने ज्ञानक ये किसमें रहेगा स्वरूप में, रहे में कि गुण में स्वरूप में रहेगा ज्ञानक आकार में और प्रकार क्या हुआ ज्ञान गुण ये भी किसमें है ये इसका आश्रय क्या है तो अलग अलग हो गए ना ज्ञान गुण हो गया ना गुण। गुण। गुण। तो अलग हुआ ना अब कुछ हो जाएगा ठीक है जो जो जो तो था ये क्यों कि आप आपने तो आप बचपन में बहुत कुछ अनुभव किया था बहुत कुछ देखा था कुछ साल तक उनकी याद आती थी अब तक सारी घटनाओं की याद आती है नहीं। तो मतलब क्या है की दीर्घकाल काल अधिक हो जाने पर संस्कारों का प्रमुख हो जाता है संस्कार नष्ट हो जाते रोग व्या होने से फिर लगने से ऐसी क्या होते हैं संस्कार समाप्त हो जाए अब क्या है कि लगातार जो है दूसरा अभ्यास कर रहे हैं न किसी भी सजाती विषय का अभ्यास करने लगो तो बीजाती के संस्कार समाप्त हो जायेंगे लगातार आप भगवान का चिंतन करने लगो तो दूसरे संस्कार अब परमात्मा का हो जा नहीं हो जाता तो है <signal> तो तो तो अभी क्या है व्याकरण मेहनत से खूब करो और 10 साल दूसरे विषय का अभ्यास करो पर मत देखो तो दूसरे विषय के अभ्यास नमस्कार अब ये बताया था कि ऐसे की एक ज्ञान है ना इन आत्माओं का ज्ञान भी आत्म आत्मस्वरूप के समान रहता है नित्य है यावत आत्मा था ना न ही दृष्टू दृष्टि होगी कितने तो ये आत्माओं का ज्ञान भी आत्म आत्मस्वरूप के समान नित्य है आत्मस्वरूप के समान नित्य कौन है ज्ञान किसका ज्ञान नित्य है और दृलू है कौन ज्ञान और अजन कौन है आनंद रूप और आनंद आनंद रूप है तो किसको किसको लेकर दोनों में समानता होगी बोलो नित्य और आनंद रूपक समानता हो गई न सर तो मतलब द्रव्य नित्यत्व द्रव्यो अजत्व और आनंद रूपत्व जितने हैं सबका प्रकाश सब चीज को आपकाश मानव अपने लिए संकोच विकास के योग इनके आत्माओं के तीन भेद कहते हैं बोलो मुक्त और का अर्थ है कि उन तीन प्रकार की आत्माओं में बदमुक्त और नित्य इन तीनों आत्माओं में बदमुक्त और नित्य इन तीन भेद वाली आत्माओं में के सांचित ज्ञानम सर्वदा विभू किसी कुछ आत्माओं का ज्ञान सर्वदा विभू रहता है कुछ आत्माओं का ज्ञान सर्वदा पैसा रहता है व्यापक ये कहते हैं नित्य नित्य बताया गया था नित्य आत्माएं हुए हैं जो कभी भी संसार बंधन में नहीं आते हैं जैसे भगवान का कभी बंधन नहीं होता है ऐसे भगवान के जो पार्षद हैं भगवान के जो मंत्र सेवक है वे भी कभी संसार में नहीं आते तो वैसे जो नित्य है ना जिनको नित्य सूर्य भी कहते हैं तो वो वो कभी भी संसार में नहीं आते हैं क्योंकि उनका कोई भी कर्म अज्ञान है नहीं भगवान से प्रकुल आचरण उनका है ही नहीं तो संसार वो कर्म रूप अज्ञान उपाधि उनकी कभी नहीं है इसलिए संसार में कभी नहीं आती है तो कर्म रूप अज्ञान के कारण ही क्या होता है ज्ञान का संकोच होता है जे व्यापी होता है उनका कर्म रूप अज्ञान है तो ज्ञान का संकोच कभी नहीं होता है उनका अज्ञान उनका ज्ञान हमेशा कैसा रहता है ना उनका ज्ञान हमेशा विदू रहता है वो जो है ना सब उनका ज्ञान सर्विषय है भगवान को विषय करता है और भगवान के आश्रित चेतन अचेतन जो कुछ है सब सबको डिशाइड करता है उसे कुछ भी क्रोहित नहीं है कुछ भी mm -hmm. हाँ। कुछ भी नहीं है पर वो जो है स्वतंत्र घटपट को किसी को नहीं साक्षात्कार करेंगे ब्रह्मास्त्र ब्रह्म का साक्षात्कार और ब्रह्मास्त्र सबका साक्षात्कार है ना mm -hmm. ब्रह्म सबका साक्षात्कार तो अब देखना उन तीन प्रकार की आत्माओं में कैसा चित्त कुछ कौन नित्य कि नित्य सूर्यो का ज्ञान कैसा है सर्वदा विभु रहे केसांचित से क्या लेंगे नित्य सूर्य नित्य और केसांचित क्या सर्वदा अपी अभिभूत क्या केसांचित और कुछ आत्माओं का ज्ञान सर्वदा करते सभी कालों में अभिभू रहता है तो सभी काल में अभिभूत किसका रहता है बद्ध तो केसांचित रहना बद्ध और बद्ध आत्माओं का ज्ञान सर्वदा अभिभूत रहता है बद्ध आत्माओं का ज्ञान सर्वदा अभिभुक रहता है ठीक है पता पात्र में हाँ वो जब तक जब जब तक बद्ध कहेंगे ना तो बद्धावस्था में सर्वदा अभी अभी अभिभूति है अभी अभिभूवी है तो वो क्या है कि बेव्यापी है और इ, और, इन, और इनके ज्ञान का प्रसार किसके अधीन है इंद्री के अधीन है और मुक्तों के ज्ञान का प्रसार इंद्री के अधीन स्वाभाविक विभू है इंद्री के अधीन है चलिए तो अभी लग जाएगा इंद्रियों के अधीन इनका ज्ञान है के सांचित इसीलिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है सब कुछ कुछ भी जानने के लिए प्रयास करना पड़ता है है ना तू विभू अभिभूचा और और क्या है केसांचित तू के सा तू? तू किन्तु कुछ आत्माओं का ज्ञानम का ध्यान कर लेना कुछ आत्माओं का ज्ञान कुछ आत्... किस का ध्यान करेंगे या ज्ञानम पहले था ना ज्ञानम सर्वदा विभू उ की अनुमति लेते हैं अध्ययन कर दो है ना कुछ आत्माओं का ज्ञान क्या है कदाचित विभू किसी काल में विभू रहता है और कदाचित अभिभूच और किसी काल में अभिभू रहता है यह कौन बची सा चीज मुख्य करते ज्ञान और कदाचित कार्य करना मुक्त मुक्त मुक्तावस्था में है ना मुक्त आत्माओं का ज्ञान मुक्तावस्था में कैसा रहता है विभु मुक्तावस्था में जो प्रतिबंधक कर्म थे ज्ञान के संगोच के हेतु तो तो हो जाते हैं तो उनका ज्ञान कैसा हो जाता है मुक्त मुक्त आत्माओं का ज्ञान मुक्त अवस्था में भी भू रहता है और कदाचित अभी भूचा और कदाचित करते बद्धावस्था में मतलब तो मुक्त होने से पहले, मुक्त होने से और बद्धावस्था में कैसा होता है अभी होता है अभी होता है ऐसा मुक्ता नहीं नहीं मतलब कैसा बता बता रहा हूँ मुक्त आत्माओं का मुक्तावस्था में ज्ञान विभू और इससे पहले जो अभी मुक्त आत्मा है जो अभी मुक्त आत्मा इस मुक्त आत्मा की ही पहले बद्धा बद्धावस्था थी नहीं समझे है हुँ। मुक्त आत्मा की ही पहले क्या थी इस दृष्टि से बोला है कि मुक्त आत्मा का मुक्तावस्था में ज्ञान विभू रहता है और बद्धावस्था में अभिभूत बद्धावस्था में किसका मुक्तात्मा ही पहले बद्धावस्था में थी तो मुक्तात्मा की दोनों श्रेणिया हो गयी मुक्तावस्था में विभू और पूर्वावस्था में अभिभू और बद का हमेशा क्योंकि बद्ध मुक्त हो ही जाएगा ऐसा ध्रुव तो नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं कर निश्चित तो नहीं कह सकते बहुत उसमें योग्यता है बद्ध में क्या है मुक्त होने की योग्यता अवश्य है तभी बद मुक्त हो सकते है योग्यता है उनमें पर भजन साधन करेंगे तब तो अनाधिकाल से चक्कर काट रहे हैं ऐसा योग्यता तो वो सभी में मुक्त होने की ऐसी बात नहीं है तभी मुक्ति के अधिकारी है अब जैसे कि उसमें बीज में अंकुर अंकुर उत्पन्न करने की योग्यता है है ना लेकिन जब तक मिट्टी का संयोग ना हो और तो उसमें मिट्टी में नमी चाहिए ना जल का संयोग जल और मिट्टी ना हो और अनुकूल समय ना हो गेहूँ कुछ बीजों का समय होता है ना अपने समय पर अंकुरित होते हैं दूसरे समय अंकुरित देखो तो इसमें बहुत तो सारे आप खेत में देखना कुछ घासें हैं अपने अपने समय पर अंकुरित होती हैं अनुकूल समय अनुकूल मिट्टी पानी होने पर ही क्या होता है होता तो अंकुरित होते हैं ना बीज योग्यता उनमें है कि नहीं है ऐसे मुक्त होने की योग्यता सभी जीवात्माओं में है लेकिन वो सब भजन ध्यान करेंगे तभी तो योग होगा जैसे की मिट्टी से घट उत्पन्न होता है ना तो उसमें मिट्टी में और दंड भी उसमें कारण है ना तो दंड में क्या है घट उत्पादन की योग्यता है कि नहीं है, नहीं। है? नहीं। पर कोई जरूरी सभी दंडो से घट बन जाए चाहेगा तो तो होगा तो अब देखना यहाँ पर तभी ये मुक्कावली में स्वरूप योग्यता और फलोदायक तत्व रूप योग्यता दो प्रकार की योग्यता बोली है स्वरूप योग्यता और तो जिस दंड से घट बना उसमें फलोकदायक होगी, हो गई फलोकदायक फल जिससे नहीं बना उसमें होगी, ऐसा तो, तो कुछ ही आत्माओं का मुक्त आत्माओं का ज्ञान मुक्ता अवस्था में हु और बद्धा अवस्था में अभी अभिस्त उसी की अवस्था हुई है ना बद्ध की अवस्था है नी पंक्ति लग जाएगी हाँ इसीलिए प्रयास बद्ध को करना है ना मुक्त का तो अब क्या है जो होना था हो गया अब उसका क्या स्वाभाविक ज्ञान भी हुआ है उसकी भक्ति स्वाभाविक है उसकी भक्ति कैसी है कैसे तो उसका स्वभाव तो यही कर्मरो ज्ञान है जिसके लिए पूरी साधना करनी है ये खत्म हो जाए वो तो फिर भक्ति तो है ही इसलिए उसको प्रयास पहले से करना पड़ता है ना सभी व्यक्ति देखते इसका जीवन मुक्त तो होने पर प्रार्भ रह चले बाकी नष्ट हो जाते हैं इसलिए तो है। तो है। प्रारब्ध है। रहेगा फिर तो वो भी प्रतिबंधक नहीं है वो भी प्रतिबंधक नहीं है वो भी प्रतिबंधक नहीं है फिर तो और साठ भक्ति तो है ना और सात व्यक्ति है जीवन मुक्ति को वैष्णो सिद्धांत में आदर नहीं किया जाता है जीवन मुक्ति का बहुत आदर है या कुछ भी आदर नहीं निराकरण ऐसा समझना ये देखना प्रारंभ है कि नहीं, तो नहीं है जीवन मुक्ति का तो प्रारंभ प्रतिबंधक है कि नहीं है तो जब एक ध्यान जब क्या है कि बंधन कुछ बंधन निवृत्त हो जाए कुछ बंधन शेष रहे कुछ बंधन निवृत्त हो जाए कुछ बंधन बचा रहे हैं तो पूर्ण निवृत्ति होती है क्या तो जब प्रारंभ शेष रहता है तो उसको उसको मुक्ति क्या है कि मुक्ति नहीं मानते भैसांत में वो एक मुक्ति के समान एक अवस्था है मुक्ति के समान एक अवस्था जिसमें की ब्रह्मानुभव होता है अत्री ब्रह्म असम के आता है ना यहाँ पर ही ब्रह्म का अनुभव करता है और जीवन मुक्ति मुख्य मुक्ति नहीं है एक अवस्था अवस्थ्य है जिसमें ब्रह्मांड होता है अच्छी अवस्था है इसका आदर नहीं करते आदर तो है परमात्मा का ही है किसी अवस्था का आदर नहीं है पथित तो नहीं सावधान तो आखिरी स्वास्थ्य तक रहना चाहिए पर hmm. पथित होगा ऐसा तो नहीं कह सकते पर वो आखिरी स्वास्थ्य तक सावधान रहना चाहिए है न आखिरी श्वास तक सावधान रहना चाहिए बहुत ऐसा ऋषियों की कथाओं में आता है कुछ संतों की भी जीवन में सुनने में आता है कि एकांत में पड़े रहते थे तुरैयावस्था में लोग मानते थे पंखे हुए थे और कुछ देहास भी नहीं रहता था तो अब अब वो किसी से बात भी नहीं करते थे भूत उन्नत अवस्था तो थी उनको आकर और उनको कुछ भोजन वोजन बढ़िया बढ़िया ले जाओ तो भी उनको खाने पीने का ध्यान नहीं देता पर अब लोगों ने क्या किया कि क्या खाते हैं किसी देखा कि भूख बहुत ज्यादा लगती नीम का छिलका खा लेते हैं कुछ नहीं खाते तो नीम के कई पेड़ थे तो कुछ लोगों ने क्या किया दूसरे पेड़ से हलुआ मीठा मीठा लगा दिया अब वो क्या है नीम के छिलका खाकर देखे देखें तो इसका छिलका इनको अच्छा लगने लगा तो उसका छोड़कर इसका खाने लगे अब जो भोजन की तरफ देखते भी नहीं थे वही क्या है जब भोजन खाने लगे तब खाने लगे तो सब कुछ करने लगे तो मतलब आप इस वास्तव सावधान रहना चाहिए एक महात्मा एक बार बता रहे थे एक, एक, एक कहीं पर एक मोहल्ले में एक महात्मा जी रहते थे एक वस्त्या रहती थी उसी मोहल्ले में है तो अब उस वस्त्या के पास सभी लोग आते जाते थे महात्मा जी कभी ध्यान नहीं देते थे बिल्कुल उपेक्षा ही रहती थी ना उनका राग और न ही द्वेष द्वेष भी नहीं था राग भी नहीं था कुछ भी नहीं था जैसे उनके लिए होता है ना कि कोई ऐसा काष्ट और पत्थर मिट्टी में पड़े रहते हैं ना वस वही दृष्टि थी वो कुछ भी उनको मतलब नहीं था व्य्या वो बहुत गुस्सा लगी कि हमारे ऊपर सब लोग मोहिट होते पूछते नहीं बाबा जी कभी यहीं होंगे नहीं करते तो उसने जो है ना उसको जाकर बोला कि महात्मा जी बात करें बोले कि जैसी तेरी दाढ़ी है वैसी दाढ़ी मेरे बकरे की है व्यस्या ने कहा जैसी तेरी दाढ़ी वैसी दाढ़ी मेरी बकरे की है चढ़ाने के लिए कुछ बोलेंगे तो कुछ नहीं बोले महात्मा जी बार बार बोले कुछ बोलो तो कुछ तो बोलो बल्ले उचित समय पर बात करेंगे बोलते हैं ठीक है अब महात्मा जी को सब जानते हैं फिर जब मरने का समय आ जा बोले बेस क्या को बुलाओ बोले बोले अब पूछ रहे क्या पूछ रहे तेरे बोले अब यही थे बात करने इसका मतलब तात्पर्य इतना ही है कि जीवन भर अंत साधक को सावधान रहना चाहिए जहां अपने को को क्या है कि वो परिपक्व को मान लिया ना वहीं से पतन हो जाता है वही से पतन किसी अच्छे अच्छे साधकों का पतन हो जाता है यदि माना अंदर से अंदर से परिपक्क को मानने की भावना आई तो फिर से नीचे चली गई तो अहंग गिरा देता है अहंग गिरा देता है तो हमेशा जो है ना भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए शरणागत को भगवान संभालते हैं और जो अपने बल भरोसे पर रहता है उसका पतन तो भू है जो शरणागत जिसका भाव है वो अपने को कुछ मानेगा भगवान तो को सर्वस्व मानेगा तो शरणागत को भगवान संभाल लेते हैं ये कुछ भी आया विकास तो भगवान अवस्थ समे रक्षा करेंगे पतन से बचा देंगे नक्त है वृणस्पति भगवान की प्रतिक्रिया है शरणागत पानी बचाता है तो नहीं चाहिए जीवन में बहुत लोग तो थोड़ा प्रभाव जमाने के लिए ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं कि ये संसार का व्यवहार अलग है हमें तो शास्त्र की बात पता नहीं है संसार है, मतलब है। चलिए तो धर्मभूत ज्ञान नित्य है कि नित्य है नित्य है ना ज्ञान से नित्यत्व ज्ञान की ज्ञान का नित्यत्व होने पर ज्ञान का, का धर्मभूत ज्ञान नित्य है ना तो जो जो नित्य है वो वस्तु उत्पन्न होगी नष्ट होगी और घट ज्ञान पट ज्ञान ये सब क्या है ये धर्मभूत ज्ञान की ही विशेष अवस्थाएं है धर्मभूत ज्ञान ही इन लोगो में हुआ है तो ज्ञान यदि नहीं नित्य है तो वो उसकी उत्पत्ति और नष्ट होते होगा तो लोग कहते हैं कि अभी ये ज्ञान हमको हुआ इसका मतलब पहले नहीं। नहीं। कहते अभी ज्ञान हुआ फिर कहते हैं भूल है मेरा ज्ञान समाप्त हो गया तो इस प्रकार यह उत्पत्ति और नाश का व्यवहार कैसे होता है जी ज्ञान नित्य है नित्यता होने पर ज्ञानम में जातम कि मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ मेरा ज्ञान <laughs> और ज्ञानम में नष्टम मेरा ज्ञान नष्ट हुआ यह व्यवहार कैसे होता है यह व्यवहार कैसे होता है बातें समझ में मेरा ज्ञान किसी को कोई बात समझाओ कैसे हो गया समझ गए ज्ञान उत्पन्न हुआ ना पहले था कि कहते हैं ज्ञान की नित्यता होने पर मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ मेरा ज्ञान नष्ट हुआ यह व्यवहार कैसे होता है व्यवहार कौन सा है वाक व्यवहार व्यवहार दो तो प्रकार का होता है वा, वाचिक व्यवहार और कायिक व्यवहार अब ये भी व्यवहार हो व्यवहार एक ऐसा व्यवहार हुआ है हम बोल रहे पुस्तक लाइये पानी लाइए व्यवहार ही तो कर रहे हैं लोग व्यवहार वाचिक व्यवहार हो रहे हैं वाचिक व्यवहार हो जाएगा हाँ संग्रह में शब्द व्यवहार कहते हैं शब्दात्मक व्यवहार शब्द रूप वाचिक व्यवहार शब्द तो नहीं है ना भी तो शब्द व्यवहार कहते हैं तो यहाँ पर देखना ज्ञान की नित्यता होने पर मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ ज्ञानम में जातम और वहाँ ज्ञानम में नष्टम ज्ञानम में सूत्र होगा न कि मेरा ज्ञान उत्तम हुआ मेरा ज्ञान नष्ट हुआ या व्यवहार कैसे होता है प्रश्न आया प्रश्न यदि ऐसा कहना चाहे तो उसका समाधान देखिए अच्छा ध्यान देंगे तो ज्ञान धर्मभूत ज्ञान को नित्य माना गया है ना नित्य माना गया है तो नित्य मानने पर भी वो विषय का प्रकाश नित्य करता रहता है क्या नहीं कर। में किसी विषय का प्रकाश होता है धर्म बोध ज्ञान के द्वारा नहीं होता है सुसुक्ति में स्वरूप बोध ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप का ही प्रकाश होता है मतलब आत्म स्वरूप का प्रकाश तो हमेशा चलता रहता है क्या और विषय का प्रकाश करने वाला कौन है धर्म बोध ज्ञान है ना अब है लेकिन वो हमेशा विषय का प्रकाश करता है क्या कब विषय का प्रकाश क्या ज्ञान इंद्री द्वारा बाहर निकल विषय का प्रकाश करता है पता ही सुनने ज्ञान जब इंद्री द्वारा बाहर निकल करके विषय का प्रकाश करता है विषय का तो तो उसमें विषय का प्रकाश कौन करता है ज्ञान इंद्री द्वारा बाहर आकर विषय का प्रकाश करता है तो इंद्री द्वारा बाहर आने से पहले विषय का प्रकाश था दिनौल. तो विषय का प्रकाश पहले था तो ये विषय का प्रकाश कब होगा विषय का प्रकाश तो ज्ञान उत्पन्न होने का मतलब है कि विषय का प्रकाश हुआ विषय का और विषय का प्रकाश किसने किया ग्या, ग्या, तो ज्ञान तो पहले तो तो है ही ज्ञान तो बात समझ में विषय का प्रकाश तक ज्ञान तो है ही लेकिन जब वह इंद्री द्वारा बाहर निकलकर विषय को प्रकाश करता है कौन ज्ञान ज्ञान जब इंद्री द्वारा बाहर निकल विषय का प्रकाश करता है तब कहा जाता है मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान बात अब ज्ञान स्वरूपता नित्य होने पर भी वृत्ति रूप से वृक्ष तो माना ही गया है। होने पर भी, पर तो कोई बाधा है क्या तो जब ज्ञान इंद्री द्वारा बाहर निकलकर विषय का प्रकाश करता है तब क्या कहा जाता है मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञान जब इंद्री द्वारा बाहर निकल विषय का प्रकाश करता है तब तो मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ ऐसा व्यवहार होता है ऐसा व्यवहार कब होता है बाहर निकलकर विषय का तो क्या व्यवहार होता है मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ अच्छा तो ध्यान देना कि ज्ञान का बाहर निकल कर मतलब ज्ञान का प्रसरण ज्ञान का बाहर निकलना मतलब प्रसलित होना तो ज्ञान का प्रसरण अर्थात इंद्री द्वारा बाहर निकल कर विषय को लिख लो थोड़ा ज्ञान का प्रसरण अर्थात ज्ञान का विकास क्या लिखेंगे कोष्टक में प्रसरण कर दो तो विकास और प्रसारण का एक ही अर्थ अच्छा हो गया ना क्या लिखा ज्ञान का विकास कोष्टक में कोष्टक बंद करो अर्थात इंद्री द्वारा बाहर निकलकर अर्थात इंद्री द्वारा बाहर निकलकर विषय को प्रकाशित करना ही ज्ञान का उत्पन्न होना है हुँ? विषय को प्रकाशित करना ही ज्ञान ज्ञान का उत्पन्न होना है बताइए समझ में? तो ज्ञान का उत्पन्न होना या ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान का उत्पन्न होना या ज्ञान की उत्पत्ति क्या चीज है बोलो इंद्री द्वारा बाहर निकलकर विषय को प्रकाशित करना है ज्ञान की उत्पत्ति क्या है द्वारा बाहर निकलकर विषय को प्रकाशित करना अथवा विषय का प्रकाश करना होना बताइए इंद्री द्वारा बाहर निकलकर विषय को प्रकाशित करना या विषय का प्रकाश करना प्रकाशित करना प्रकाश करना एक ही है इंद्री द्वारा बाहर निकलकर विषय का प्रकाश करना ही क्या है ज्ञान की तो ये विषय का प्रकाश पहले था तो विषय का प्रकाश रूप ज्ञान तो उत्पन्न नहीं हुआ विषय का प्रकाश रूप ज्ञान तो उत्पन्न तो इस प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति होने पर भी ज्ञान अनित हो जाएगा क्या क्योंकि विषय को प्रकाश करने वाला ज्ञान कैसा है ज्ञान तो है। जो विषय का प्रकाशक तो ज्ञान है वही यहाँ प्रकाश करना है ना अच्छा थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर तो इंद्री द्वारा बाहर निकलकर विषय का प्रकाश करना ही ज्ञान का उत्पन्न होना है तो अब यहाँ पर था कि ज्ञान का प्रसरण मतलब विकास ज्ञान के प्रसरण किसके द्वारा हुआ इंद्री के द्वारा तो ज्ञान के प्रसरण का मतलब यहाँ पर कितना है बाहर निकल विषय को प्रकाशित करना इतना ही ठीक है तो ज्ञान का प्रसरण ही ज्ञान की उत्पत्ति है ज्ञान का प्रसरण ही प्रसरण मतलब इंद्री द्वारा बाहर निकलकर विषय को प्रकाशित करना। प्रसरण मतलब इंद्री द्वारा बाहर निकल विषय को, मतलब को तो ये क्या है ज्ञान की उत्पत्ति है। अच्छा और सुनो थोड़ा इसके बाद जैसे कि आपको घट ज्ञान हुआ और फिर बाद में दूसरा ज्ञान होता है की नहीं होता है आ तो ज्ञान का संयोग किसके साथ हुआ घटाकार घट ज्ञान हो गया आंख बंद गया तो रहा वहां से वो इसके बाद ज्ञान वापस आ जाता है ना टार्च कब स्विच दबाया प्रकाश गया बंद की तो वापस हो गया और और प्रकार, अब जैसे देखो दीपक लेकर आप चलेंगे ना तो प्रकाश साथ, साथ जाता है ना उसके ज्ञान ज्यादा होगी उसने क्या वापस हो गया तीव्र गति है गति तीव्रकाश अच्छा हाँ हाँ किरणें जाती हैं सूर्य के साथ ही उसकी किरणें रहती है ना इधर जाता है उधर ही किरणें उसकी चली जाती है आप देखते हैं धूप कभी इधर आती कभी उधर चली जाती है तो जैसे सूर्य के चलता है ना वैसे उसे किरण भी चली जाती है वैसे किरण भी चली जाती है उसकी अगे देखेंगे तो अब ये और थोड़ा लिखो इसके बाद ज्ञान वापस आकर ज्ञान वापस आना समझते हैं नहीं, नहीं। इसको काट दो अभी दोबारा लिखा है काट दो कम लिखाऊंगा मैं देखिए इसका थोड़ा अलग शब्दों में लिखा रहा हूँ लिखो ज्ञान का संकोच अर्थात इंद्री द्वारा बाहर न निकलकर ज्ञान का संकोच अर्थात इंद्री द्वारा बाहर न निकलकर विषय का प्रकाश न करना ही ज्ञान का नाश है चली का ज्ञान का संकोच है ना अर्थात इंद्री द्वारा बाहर ना निकलकर विषय का प्रकाश ना करना ही ज्ञान का ना है विषय का प्रकाश करना ही ज्ञान की उत्पत्ति है और विषय का प्रकाश ना करना ही क्या है ज्ञान का विषय का प्रकाश ना करना ही ज्ञान का और विषय का प्रकाश कैसे करता है इंद्री द्वारा बाहर और जब प्रकाश न नहीं करेगा तब बाहर निकलेगा तो बाहर निकलकर है ना और तो ये ज्ञान का संकोच का अर्थ क्या है कि बाहर निकल कर विषय का प्रकाश न करना इतना संकोचकार है है ना न। ये ज्ञान का नाथ है अब सुनो तो जब ज्ञान विषय को प्रकाशित जब ज्ञान विषय का प्रकाश करता है तो क्या कहा जाता है मेरा ज्ञान और जब ज्ञान विषय का प्रकाश नहीं करता है तो क्या कहा जाता है मेरा ज्ञान हाँ तो ऐसा व्यवहार होता है ऐसा व्यवहार होने पर भी ज्ञान नित्य है कि नहीं है नित्य तो रहता ही है नित्व नित्य होने पर भी यह व्यवहार संभव है है ना मतलब वित्तीय ज्ञान तो अनित्य है तो वित्तीय ज्ञान के उसकी होती है होते ज्ञान मतलब जो उसके परिणाम वित्तीय ज्ञान का मतलब क्या है है पंक्ति लगाइए इंद्री द्वारा बहिर्स्तृत इंद्री के द्वारा बाहर निकलकर कौन निकले निकलेगा ज्ञान निकलेगा ना इंद्री द्वारा बाहर निकलकर विषय को ग्रहण करने से विषय को ग्रहण करने से मतलब विषय का प्रकाश करने से विषय का हाँ प्रकाश करने से है ना जब कहीं हाथ से ग्रहण करता है तो ग्रहण मतलब एक पकड़ना है है ना और चक्षु से ग्रहण करता है मतलब चक्षु से देख लेता है जानता है ये समझ लो तो ग्रहण का अर्थ ज्ञान होता है कभी चक्षु ग्राश चक्षुर्थ संग्रह में आता है ना तो ग्रह कर, कर क्या है? ग्रहण करके ज्ञान ग्रह कर, कर पंक्ति लगाएंगे इंद्रिय द्वारा बाहर निकलकर विषय को ग्रहण करने से विषय को तथा व्यवर्णम का मतलब है कि ज्ञानम में जातम ऐसा व्यवहार अव्याहतम करते अव्याहत रूप से होता है या निर्वाद निर्विवाद रूप से होता है मतलब हाँ रूप से एक तो होता है व्याघात समझते हैं कि विरोध कोई कहे मम मुखे जुवा नस्ती तो विरोध हुआ कि नहीं हुआ जीवा ना तो कैसे किया माता और व्याचारी जीवा नास्ती मम माता वंध्या और पिता में ब्रह्मचारी <laughs> सब पूरा व्याघात है इसमें ऐसा तो नहीं होना चाहिए शंका कोई ऐसा कर सकता है हुआ ज्ञान नित्य है तो मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ मेरा ज्ञान नष्ट हुआ व्यवहार कैसे होता है तो, totally. तो कहते हैं कि यह व्यवहार अव्याहत रूप से होता है मतलब निर्विवाद रूप से होता है इसे व्याघात नहीं है निर्विरोध रूप से होता है कह सकते हैं देखो इंद्री द्वारा बाहर निकलकर विषय को ग्रहण करने से तथा व्यवहारणम में ज्ञानम ज्ञानम में जाता ऐसा व्यवहार निर्विरोध रूप से होता है है ना लगा होता है और देखना चाहवृत और चा और वापस आकर जब विषय को ग्रहण करता है इसके बाद क्या होता है वापस और वापस आकर यहाँ जोड़ना पड़ेगा और वापस आकर के विषय और वापस आकर विषय का द्वारा देखना इंद्री द्वारा बाहर निकलकर विषय को ग्रहण करने से मतलब विषय का प्रकाश करने से विषय का, विषय को जानने से है ना विषय का प्रकाश करने से ज्ञानों में, में जाता हूँ ऐसा व्यवहार रूप से होता चाहता था यहाँ कुछ जोड़ के अर्थ करना इंद्री द्वारा बाहर ना निकल करके विषय का मतलब और वापस आकर और वापस ऐसा जोड़ना और वापस आकर विषय का प्रकाश ना करने से ये ठीक रहेगा क्या वापस आकर और वापस आकर विषय का प्रकाश न करने से ज्ञानम में नष्टम ऐसा व्यवहार अभ्यात रूप से होता है और वापस आकर विषय का प्रकाश न करने से ज्ञानम में नष्टम ऐसा व्यवहार अभ्यात रूप से होता है या निर्विवाद रूप से होता है लग जाएगी तो बताइए मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ ऐसा कब कहा जाता है जब ज्ञान विषय को विषय का प्रकाश करता, करता है और मेरा ज्ञान नष्ट हुआ या कब कहा जाता है जब ज्ञान विषय का प्रकाश नहीं करता है ज्ञान नित्य है तो फिर ज्ञान उत्पन्न हुआ मेरा ना। ये कहने में कोई विरोध है क्या भैया पहले ही बताया था की वृत्ति ज्ञान होने उत्पन्न भी होंगे अनित तो भी होंगे है ना वृत्ति ज्ञान उत्पन्न होगा वो नष्ट भी होगा देखो मतलब लौट करके है ना नहीं लोट नहीं नहीं, नहीं क्या परावृत्त और लोड करके विषय को ग्रहण न करने से अध्ययन करके लगाएंगे लोड करके फिर क्या जोड़ेंगे विषय को ग्रहण न करने से ये जोड़ना पड़ेगा विषय को ग्रहण न करने से और लौट कर विषय को ग्रहण न करने से तथा व्यवर्णम मेरा ज्ञान नष्ट हुआ ऐसा व्यवहार अभ्याहत रूप से होता है निर्विरोध रूप से होता है लग जाएगा तो व्यवहार बन जाएगा ना ज्ञान में पर भी ऐसे व्यवहार बन सकते हैं अब देखना ये प्रत्येक आत्मा के आश्रित कितना ज्ञान रहता है एक है ना? अच्छा। तो अस्तवी ज्ञान की एकता होने पर भी भानम अनेक रूप से प्र, प्रतीति अनेक रूप से भान प्रसरण भेद के कारण है किसके कारण है अब सुनिए प्रसन्न प्रसन्न का अर्थ बताया था इंद्री द्वारा विषय इंद्री द्वारा बाहर निकल विषय को प्रकाश कर प्रश्न का क्या है इंद्री द्वारा बाहर निकलकर कर विषय का प्रकाश करना तो ज्ञान एक माना गया ना फिर घट ज्ञान ज्ञान कितने हो गए अनेक हो गए ना अनेक हो गए ना सुख दुख सुख दुख भी तो ज्ञान ही है ना तो ये क्या है कि प्रसरण भिन्न भिन्न नहीं ही नहीं है इसलिए ज्ञान अनेक हो गए प्रश्न का अर्थ क्या हुआ इंद्री द्वारा बाहर निकल करके विषय का प्रकाश करना है न इंद्रिय द्वारा बाहर निकलकर विषय का प्रकाश करना तो प्रश्न भिन्न होने से ज्ञान कितने कहे जाएंगे अनेक जायेंगे ज्ञान एक ही है वही घटका प्रकाश तक वही प्रकाश तक पटका प्रकाशक है इंद्री द्वारा बाहर निकलकर विषय को प्रकाशित करना है प्रसरण है ना तो प्रसन्न के भेद से ज्ञान कितने हो जाएंगे कभी देखो इसीलिए कभी किसी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं किसी ज्ञान को क्या कहते हैं अनुमिति किसी को क्या कहते हैं साफ कहते हैं ना क्यों प्रसन्न भिन्न भिन्न है प्रसन्न भिन्न भिन्न होने से ज्ञान भी कितने हो जाएंगे हो नहीं अच्छा तो ठीक है एक बात बताना सोच करके साक्षात अपरो तो विशेषता तो अर्थ थोड़ा अलग है और थोड़ा अलग होने से भी कोई हानि नहीं ज्ञान कैसा होता है परोक्ष भी अपरोक्ष अपरोक्ष प्रत्यक्ष प्रकाश करता है की तो मतलब तो वो परोक्ष अच्छा। प्रकाश है ना तो ज्ञान क्या है की अपने अंत में वो कैसा होता है हमेशा अपरोक्ष ही रहता है फिर स्वयं प्रकाश होने से वो कैसा रहता है तो फिर जब अपरोक्ष रहता है तो फिर उसको अनमित उपमिति साव्य कैसे कहते हैं अनुमिति अनमिति क्या है ज्ञान ज्ञान है ज्यान और ये इसको अनुमिति अनमिति शाप्त ज्ञान को अपरोक्ष कहेंगे कि परोक्ष कहते हैं लोग परोक्ष कहते हैं ना तो जो अपरोक्ष है जब तो उसको परोक्ष क्यों करते हैं ये भी विचार करके बताना बता दे चिंता करिए हाँ वो ठीक है विषय परोक्ष होने से उन ज्ञानों को परोक्ष किया गया पर अपने अंश में वो अपरोक्ष हैं अपने अंश में हैं अपने अंश में अपरोक्ष है विषय परोक्ष होने से क्या कहे परोक्ष ये वेदांत की दृष्टि से बोला गया है कि विषय परोक्ष होने से परोक्ष कह दिया गया स्वांश में कहते हैं अपरोक्ष नैयायिक की दृष्टि से नहीं है नयायिक की दृष्टि में ज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं है ना अंजोसाय वेद है ना वेदांत की दृष्टि से यह सब संकल्प मांगा गया व्यवसाय है ज्ञान से से के के लिए तो अब एक होने पर भी प्रश्न अनेक कहे जाते हैं। ओम शांति शांति शांति